प्रकृति पुरुष अन्य ज्ञान होने के बाद जब उसमें भी वैराग्य होता है प्रसंख्या ने पहले कहा निरंतर विवेक ख्याति होने पर आगे कहा क्लेश कर्म की निवृत्ति होती उसके पश्चात आवरणमल रहित तो होता है ज्ञान अनंत होता है उससे कृतार्थ होने के बाद गुणों के गुणानाम परिणाम क्रम समाप्ति गुण का जो परिणाम होता था क्रम वो समाप्त हो जाता है फिर योगी कृतार्थ हो जाता है मुक्त तो हो जाता है जन्म मरण को प्राप्त नहीं करता है उसके बाद आया क्रम क्या है क्षण प्रतियोगी परिणाम अनंत निर्ग्राह क्रम ये चल रहा है इस सूत्र में कितने से चलेगा कहाँ से कोई पुष्टा चार सौ इक्यावन या पचास में इसमें नहीं थे चतुर्थ पंथ में क्या बोलते भाष्य में क्या बोलते हैं भाष्य में चतुर्थ ठीक हम चतुर्थ यक्षण अवस्था उदय धर्म धर्मी नवाद अभिघाते अथ कि निर्गा्य था सर्वक्रमस्य नेत्यः ये चतुर्थ मध्य है ना अपने क्या बोला था पाठ परिणाम अपरांत निर्गाह्य परिणाम के समाप्ति से सौ कर्म का ज्ञान होगा तो उसका उत्तर देते नेत्य तुण धर्मेश बुद्धियादीसु भाष्य में तत्र गुण धर्मसु बुद्धियादिशु परिणाम अपरांत निर्ग्रह क्रमो लब्ध परिवसान गुण के धर्म का है बुद्धियादि गुण का कार्य है परिणाम अपरांत निर्ग्रह क्रम परिणाम अंतिम समाप्ति से क्रम का ज्ञान होगा लब्ध परिवशन लब्धम परिवशान यस्य समाप्ति होगी गयी ठीक है में य तो लब्ध परिवसान धर्म नाम विनाशात प्रधान परिणाम क्रमो न लब्ध परिवशान बुद्धि में जो गुण परिणाम है वो लब्ध परिवसान क्योंकि धर्म नष्ट हो जाता है धर्माना विनाशात धर्म के नाश होने पर गुण का धर्म है बुद्धि आदि उनके नाश हो जाने से क्रम परिवसान हो जाता है समाप्त हो जाता है किंतु प्रधान से तु परिणाम क्रम न लब्ध परिवसान प्रधान का परिणाम क्रम समाप्त नहीं होता है ननु नूपेण परिणाम आदि अस्तु परिणाम क्रम पुरुषस्य तु अपरिणामेन अपरिणाम कुतः परिणाम क्रम इतः प्रधान का धर्म रूप से परिणाम होता है अलग अलग कार्य होता है धर्म परिणाम जैसे मिट्टी का घटा आदि परिणाम है बुद्धि अहंकार महत्व इंद्र तन्मादि कार्य धर्मरूप से प्रधान का परिणाम होने से क्रम होगा किंतु नित्य है कूटस्थे अपरिणामी उसका परिणाम क्रम कैसे होगा इतना कूटस्थनीस भाष्य में कूटस्थनीस स्वूपमात्र प्रतिष्ठे मुक्तपुरशेशु स्वरूपस्थित क्रमणव अनुभूय है जो नित्य है पुरुष बहुते अनेक पुरुष अनेकपुरुष प्रतिसु स्व प्रतिष्ठा है मुक्त पुरुषचेतन मुक्तपुरशेश् स्वस्थस्था क्रमणव अनुभूत अस्तित्वम अस्तिवे ये अनुभव होता है है ठीक अन्भवता क्रमश ठीका तद्धा चिता व्यतिरेका परिणाम तत्परिणाम चित्त के साथ अभेद का अध्यास भ्रम होता है अभिमान होता है चित्त अलग है पुरुष अलग है तो विद्वन का अभेद अभिमान होने से परिणाम का अध्यास होता है चित्त में परिणाम होता है पुरुष में परिणाम का अध्यास आरप होता है मुक्ता नाम चस्तिक्रिया उपादा अवास्तवों परिणामों मोह कल्पित मुक्त में अस्थिक्रिया उपादय अस्थिरूप क्रिया को लेकर के भाव परिणाम है उसमें अस्थि जायत वर्धते अस्थिरूप क्रिया को लेकर के ये तो वास्तव परिणाम है परिणाम मोह कल्पित अस्थिक्रिया को लेकर के तो है किंतु अन्य कोई परिणाम पुरुष में नहीं होता है तो मोह से कल्पित होता है शब्द से पुरस्तरतृ विकल्प अस्थिक्रियादाय शब्द के पश्चात शब्द ज्ञान वस्तु वस्तुशून्य विकल्प शब्द के पश्चात ऐसे विकल्प वृत्ति होती है तत्पृष्ठ तत्पात शब्द पहले शब्द का ज्ञान होता है उसके पीछे विकल्प वृत्ति होती है पुरुष में परिणाम अस्थिक्रियादत्ते अस्ति को विकल्प ग्रहण करता है गुनेशु अलब्ध परिणामक्रम गुणेशु अलब्धप्रवसान परिणामक्रमु तदम पृछति गुणेश् अलबप्रवसान गुण में परसान समाप्त तो नहीं होगा परिणामक्रम चलेगा ये जो कहा तद तदसहमान पृछति अथ असर संसारस्य अच्छा पहले भाष्य में मुक्तपुर स्वरूपस्थिता क्रमेण अन्भते थे तलब्धपरिवशान मुक्तपुरशुशब्दपृष्ठन अस्तिहां ऐसे कल शब्द परिणाम कल अथ से संसार से गा चुनसु वर्तमान अस्थिक्रम सर्वती संसारिक स्थित गति गुणेश वर्तमान से गुण में स्थित है अस्थिक क्रम समाप्ति नवा ये गुण में ही सब संसार गुणों का कार्य है गुणों का सब धर्म है तो क्रम समाप्ति है अथवा नहीं है ये प्रश्न कहा क्या उसका उत्तर देते अवचिन अवचनीय ये तथा ये अवचनीय नहीं कहा जा सकता है ठीक रूप से टीका में पहले स्थित्येति महाप्रलय अवस्था स्थित अरुत स्थित महाप्रलय अवस्था में गतिथ गति प्राप्ति सृष्टि सृष्टो एक भवति यदि आनंद न परिणाम संसारस्य संसार से महाप्रलय समये सामेशा आत्म सहसा समिद्यत यदि अनंत होने से परिणाम की समाप्ति नहीं होगी संसार की समाप्ति नहीं होगी अंत हो कथम महाप्रलय समय से समय सर्वेशा आत्मनाम सहसा समुचित था तो महाप्रलय समय सबका उच्छेद सम, सम्यक उच्छेद कैसे होगा कथच सृष्टि आदि सहसा उत्पद्य संसार फिर सृष्टि के आदि में महाप्रलय समय सबका संसार कैसे उच्छेद होगा और सृष्टि सब, तो सब, तो सब का संसार कैसे उत्पन्न होगा तस्माद एक आत्मन मुक्ति क्रमें सर्वेशा विमोक्षाद उच्छेद सर्वेश संसार क्रमण थी प्रधान परिणाम परिसमाप्ति प्रधान परिणाम समाप्त हो जाए एक एक आत्मा मुक्त होने पर सबका मुख्य हो जाएगा तो सबका संसार उच्छेद हो जाएगा क्रम से एवं च प्रधान अनित्यत्व प्रसंग ऐसा मानेंगे तो प्रधान भी अनित्य हो जाएगा न च अपूर्व सत्व प्रादुर्भाव ऐसे यह न अनंत यदि समाप्त तो हो जाए फिर अपूर्व सत्व अपूर्व से जो पहले मुक्त होगे फिर प्रादुर्भाव ऐसा तो नहीं होता है अपूर्व से ऐसा नहीं होता है यह न अनंत्यम से संसार अनंत हो जाएगा ऐसा नहीं तथा सती अनादित्य व्याहते यदि अपूर्व की उत्पत्ति मानेंगे तो फिर अनादित्व का व्याघा तो अनादि कैसे होगा अपूर्व सत्व प्रादुर्भाव मानेंगे तो अनादित्व का व्याघा तो होगा शास्त्रार्थ भंग भाव, अनादि नहीं होगा ऐसे बिने कारन, बिना कारण बिना कारण कार्य हो जाएगा सृष्टि हो जाएगी तो फिर अक, अकृत में दोष, सकल शास्त्रार्थ भंग हो जाएगा ऐसा कहने पर उत्तर देते है अवचनीय अनुत्तरार्हम एत ये उत्तर योग्य नहीं है। एक तस्वचनीयता दर्शय एवचनीय प्रश्न दर्शयति अत्यंत ही वचनीय नहीं उत्तर योग्य नहीं दिखाने के लिए वचनीय कहने योग्य प्रश्न पहले दिखाते हैं अस्ति प्रश्न एकावचनीय ठीक ठीक करके उत्तर देना कहने योग्य है सर्व क्या जितने जन्म होते सम मरेंगे तो उसका उत्तर ओम वो ओम मरेंगे सब ये पूरा एकांत वचन अतः सर्वमृत जनिष्य सब मर करके जन्म होंगे तो उसका उत्तर विभज्य में तत्व तो अलग अलग करके विभाग करके इसका उत्तर देना होगा टीका में अस्ति प्रश्न सर्व जातो मरिष्य प्रश्न सब जन्म जितने जन्म होंगे मरेंगे उत्तर ओम मरेंगे इति सत्यम भो इतर्थ भो संबोधन सत्य मरेंगे आगे अभिभज्य वचन्य मुक्ता प्रविभज्य वचन्यम प्रश्न महा विवाह के बिना उत्तर दे दिया स्व मरेंगे जन्म जिन का हुआ और विवाह करके उत्तर देने योग्य प्रश्न करते अतः तो सर्व मृत जनिष्य तो उसका विवाह करके उत्तर देना है विभज्य वचनता महा विभज्य विभज्य वचन्यमेंव प्रश्नातर विस्पष्टा विभज्य वचने के विभज्य वचने वचनमेत प्रश्न दूसरा प्रश्न करते स्पष्ट करने के लिए कर प्रत्युदित क्षीणतृष्ण कुशलो न जनिष्य जब ज्ञान हो गया प्रत्युदी ज्ञान हो गया क्षीण तृष्ण क्षीण तृष्णा रहित हो गया कुशल ज्ञानी न जनिश्यते जन्म नहीं होगा इतर तो जनिष्य अन्य जन्म होगा तथा मनुष्य जाति ठीक है का विभाज्य वचन में, में प्रश्न और विभाज्य वचनम अलग अलग कहने के लिए और एक प्रश्न करते हैं तथा मनुष्य जाति श्रेयसी नवा श्रेयसी मनुष्य जाति कल्याणतर हे अथवा नहीं हे प्रशस्तर अथवा नहीं है इत पर प्रश्न होने विभज्य वचन यह प्रश्न इसका उत्तर विवाह करके देना पड़ेगा पशु को अपेक्षा तो प्रशस्तर है पशुन उद्देश्य श्रेयसी देवान ऋषि अधिकृत न पशु के अपेक्षा तो प्रशस्तर है मनुष्य जन्म क्यों देवताओं ऋषियों को अपेक्षा करके प्रशस्तर नहीं है टीका में अयंतु दिया अयंतु विभज्य वचन अयंतु अवचनीय प्रश्न पहले देवांश से अध्ययन अयंत अवचनीय प्रश्न संसार अयम अन्तवान अथनत ये संसार अंतवाला है अथवा नहीं है। ये इसका वचन अभच्चेन, अवचनीय सामान्य वचन नहीं कहा जा सकता है टीका मिध्या अयंत अयंत अवचनीय एकांततः। एकांतर ये उत्तर नहीं होगा नहीं सामान्य न कुसला कुसल पुरुष संसार से अंतत्व अनंतत्व वा शक्यम एकांत वक्त समान रूप से कुसला कुसल पुरुष संसार से कुशल का हो अ कुशल का अज्ञानिका अज्ञानिका संसार अंतवाला है अथवा अनंत है ऐसे नहीं कह सकते हैं सबको मिला करके एकांत न सक्यम एक सामान्य कहेगा कि हाँ है अनंत है ऐसा नहीं कह सकते हैं यथा प्राणभृत मात्र से श्रेयस्व्रेयस्व नेकांत शक्यों अवधारय जितने जीव मात्र है के लिए श्रेयस्त है अथवा तो नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता है यथा जात मात्र से मरण में एकांत जन्म हुआ तो मरण अवश्य होगा विभज्य पुनः सक्य शक्यावधारण कुशल कुशलस्य तो ये जो प्रश्न किया गया कुशल अ के लिए संसार अंतमान है अथवा नहीं है। इसलिए क्या है कुशलश संसार क्रम समाप्ति ने जो कुशल है ज्ञानी संसार क्रम उसका समाप्त हो जाएगा अज्ञानी का नहीं अन्य तरह अवधारणे अदोष दोनों एक निश्चय करेंगे तो कोई दोष नहीं दोनों के लिए एक प्रश्न एक उत्तर नहीं है तस्माद व्याकरणीय एवं प्रश्न इसका व्याख्यान उत्तर स्पष्ट करना चाहिए टीका में क्रम सर्वेश मोक्षा संसार उच्चे अनुमान क्रम से मोक्ष होने पर सबका मोक्ष हो जाएगा संसार समाप्त हो जाएगा यह अनुमान से सिद्ध होगा तत्स आगम सिद्ध मोक्षाश्रय आगम सिद्ध मोक्षाश्रय आगम से सिद्ध मोक्षों का आश्रय करके अनुमान होगा तथा अभ्युपगत मोक्षतिगम प्रमाण भाव भाव कथन तमे आगमन प्रधान विकार निप्रमाणीकुरिया अभ्युपगत मोक्षतिगम प्रमा मोक्ष आगमान प्रमाण भाव अभिभगत स्वीकृत आगम में जो है स्वीकारकी आगे कथन तमे आगम प्रधान विकार नित्यता अप्रमाणिक विकार नित्य को अप्रण कैसे करेगा बातुमान आगम बाधित ये ये जो अनुमान अनुमान उच्छेद हो जाएगा, ये आगम प्रमाण से बाधित है न प्रमाणम बाधित विषय को प्रमाण नहीं है ही पुराने सुव प्रतिसर्ग परंपरा अनादित अनंत प्रतिसर्ग इतिहास पुरनादि में परंपरा सृष्टि प्रतिसर्ग हे प्रलयस परंपरा अनादित च अनादिकाल से चल रहा है अनंत काल तो चलता रहेगा इसलिए संसार का अत्यंत उच्छेद नहीं होगा ये कहते हैं अभी चर्वेशाव आत्म संसार से नाव युगपेद संभवी सब आत्मा पुरुषों का संसार एक साथ उच्छेद नहीं हो सकता है न पंडित रूपा नाम अपने जन्म परंपरा अभ्यास साध्या विवेक ख्याति प्रतिष्ठा जो पंडित रूप है सात्व को जानते है उनको भी विवेक ख्याति उनकी होने की प्रतिष्ठा होना बड़ा कठिन है अनेक जन्म परंपरा अभ्यास परिश्रम साध्या विवेक ख्याति में जो प्रतिष्ठा है वेदांत तो में ब्रह्म निष्ठा कहते हैं अनेक जन्म कर्म करने पर परंपरा से अभ्यास परिश्रम से साध्य होती विवेक ख्याति कि पुनः प्राणभूत मात्र से जीव मात्र के लिए क्या कहना सामान्य पंडितों के लिए भी बड़ा कठिन है स्थावर जंगमाद रे कदा अकस्माद भवित्य मरती स्थावर जंगवादी ये अकस्मात जीव के लिए सब प्रकार के प्राणभूति जितने एकदा अकस्मात भवित न कारण अयुग पद्य कार्युग पद्य में कारण यदि एक साथ नहीं है क्रमश है एक साथ कार्य भी नहीं होगा क्रम से होगा और क्रमश जब होगा विवेक ख्याति होने पर मुख्य क्रमेण तो विवेक ख्यात तो ख्या हो असंख्य नाम क्रमेण मुक्त हो न संसार उच्छेद विवेक ख्याति क्रमश होगी क्रमश होने पर पुरुष कितने हैं अनंत है असंख्य है असंख्य की मुक्ति क्रम से मुक्ति होने पर कितने साल में सब की मुक्ति हो जाएगी बताओ असंख्य से उसकी समाप्ति नहीं होगी न संसार उच्छेद क्योंकि अनंतत्व अनंतवाद जंतु नाम असंख्यवादात अन्य उनकी समाप्ति नहीं होगी क्रम से समाप्ति नहीं होगी एक साथ तो नहीं क्रमश हो तो भी नहीं होगी टीका में कुशल संसार गुणाधिकार क्रम समाप्त कैबल मुक्तम तत्स्वरूप अवधार्य थे गुण के अधिकार कार्य आरम्भ क्रम समाप्त होने पर कैवल्य मुख्य होता है और मुख्य स्वरूप निश्चय करते हैं पुरुषार्थ शून्य नाम गुणा नाम प्रति प्रसव कल्यम स्वर्पति वाचित पुरुषार्थ शून्य नाम गुणा पुरुषार्थ शून्य जो कृत्य कृत्य हो गए विवेक ख्याति हो गई पुरुषार्थ भोग अपर्ग दोनों जब हो गया गुणों का कार्य था दोनों समाप्त हो गई अगे प्रतिप्रसव प्रलय हो जाएगा अपने कारण में लीन हो जाएगा गुणानाम प्रतिप्रसव प्रलय हो जाएगा गुण अपने कारण में अज्ञान में लीन हो जाएगा तो कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा स्वरूप प्रतिष्ठा वही तो कैबल्य है और चित्तशक्ति स्वरूप सर प्रतिष्ठा स्वरूप प्रतिष्ठा ऐसी अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगी ये कैवल्य है ठीक है मैं कवल्यूपधारणपर सूत्र से अवांतरसंगतिमा कैवल्यूपारणपरक सूत्र है उसके संगति कहते गुणाधिकार क्रम सम्त होने पर कैबल्य कहा गया कवल्यूप कहते हैं पुरुषार्थशूनिया गुणानाम प्रतिप्रसव कैबल्य सर्वतिष्ठा वा चित्तीशक्ति सूत्र हुआ कृतकणीयतया पुरुषार्थशूनिया गुणाना यतिप्रसव कृत कृतम करणीय यही तय गुणा कृत करणीय जो करने था सौ कर लिया भोग अपवर्ग दे दिया तो गुण हो गए पुरुषार्थ शून्य भोग अपवर्ग रूप पुरुषार्थ दे दिया कर लिया गुणानाम यह प्रतिप्रसव प्रतिप्र का अर्थ लय प्रलय प्रलय होता स्व कारण लय और गुण का कारण है प्रधान त्रिगुणात्मक है सकारणे प्रधान लय ये प्रति प्रसव त्य कारणात्मकाना गुणाना प्रकृति का कार्य है प्रकृति से तीन गुण से आगे बुद्धि अहंकार तन्मात्रा बन करके कार्य कार्यकार होते हैं सब गुण ही कार्यकारात्मक है वित्थान समाधि निध संस्कार मन से लियंत जो वित्थान समाधि निध संस्कार गुण जो संस्कार वित्थान समाधि संस्कार सविकल्प समाधि संस्कार निरुद्ध संस्कार इस सब मन में लीन हो, हो जाएंगे मन भी लीन हो जाएगी अस्मितायाम अस्मिता लिंगे लिंग बुद्धि लिंगम अलिंगे लिंग अलिंग पुरुष प्रकृति में ये योग गुणा कार्य करनात्मना प्रतिसर्ग सर्ग तत्कैवल्यम जो कार्य का सब गुण है उनका जो प्रलय हो गया वही कैवल्य है यंग कंचित पुरुष प्रति प्रधान से मुख्य जिस किसके प्रति पुरुष के प्रति प्रधान का मुख्य होगा और स्वरूप प्रतिष्ठा पुरुष सेवा मुख्य अथवा पुरुष स्वरूप स्थित हो जाए ये मुख्य है सबके प्रति नहीं है स्वरूप प्रतिष्ठा भाष्य में कृतभ्य होगा अपवर्गा पुरुषार्थ तो सुन भोग अपवर्ग जो कर दिया दे दिया गुणों के द्वारा कार्य हो गया पुरुषार्थ रहित हो गए गुण ऐसे गुणों का यह प्रतिप्रसव, कार्य प्रति प्रसव कार्य कारणात्मना गुणानाम तत्कैवल्य कार्यकारणात्मक गुणों का जो लय प्रलय हो जाता है प्रधान में लय हो जाता है वही कैवल्य है टीका में स्वरूप प्रतिष्ठा पुरुष सेवा मोक्ष अथवा पुरुष स्वरूप में स्थिति यही मोक्ष है मोक्ष है स्वरूप प्रतिष्ठा पुनर् बुद्धिसत्वअिबन्धाद पुरुष पुरुषस्य चित्ती शक्ति रथ अवस्थान कवल केवलमिति पुरुष स्वरूप प्रतिष्ठा क्या है फिर बुद्धि बुद्धिसत्व के साथ संबंध नहीं होता है विवेक ख्याति हो जाने पर बुद्धि बुद्धिसत्व का संबंध नहीं होता है तो पुरुष से चित्ती शक्ति रूपये चिद रूपये तस्या सदा तथे अवस्थान में ऐसी थी। चित्तशक्ति पुरुष निर्लप होकर के रहेगा वही कैवल्यम टीका में अस्थि महाप्रलय स्वरूप प्रतिष्ठा चित्तशक्ति न चा सो महासर्ग प्रलय में भी स्वरूप प्रतिष्ठा है कि मुख्य पुनः पुनः पुनर्बुद्धिसत्व न भी संबंधा फिर जब बुद्धिसत्व के साथ पुरुष का संबंध नहीं होगा ज्ञान होने के बाद तो इति सौत्र इति शब्द शास्त्र स्वरूप शास्त्र के लिए मुक्तर चित्त परलोकमेय जिदर्म घन सामच मुक्ति प्रतिपादित प्रसंगादी चान्युक्त मुक्त्यर् चित मुक्ति के लिए योग्य चित्त परलोकमेय सिद्धय परलोक ज्ञान जानने वाले अवसिधि धर्मगण समाधि धर्म में समाधि सामि मुक्ति दो प्रकार मुक्ति है पहले ज्ञान होने के जीवन मुक्ति परिवैद्य केवल कई बल्ले मुक्ति है पादे प्रतिपादिता प्रसंगादी चनदुक्त प्रसंग से भी कहा गया निदान मुदित कथिता सब बोलो निदिता पा... शहांगेष्टाही विहितमिह योगद्वयमपि कृतो मुक्ते मुक्तरध्गुणपुरफुटतरु वि कल्यम पिगलिता चीत बोलो निदान उदित अथ ताप कतितः ताप के कारण और ताप ये सब कह गई और सह अंगिर्ष्टाष्टाभिंग सह योगये विहीत आठ अंगों के साथ योगद्वय निर्विकल्प सविकल्प सविप सधि दोनों कह गई कृत् मुक्तर गुण पुरुष भेद स्फुटतर मुक्ति का मार्ग क्या गया गुण पुरुष भेद प्रकृति पुरुष का भेद होने पर स्फुट तरो विवित कैवल्यम ये भी कहा गया मुक्ति का मार्ग बताया गया और कैवल्य भी कहा गया स्पष्ट करके विगलित तापा चित्ती रो असौ चित्ती विगल यस्य यशाचिति शक्ति साचितिशक्ति बिगड़ितापातापरहित तो तो हो जाती है प्रकृति पुरुष के भेद ज्ञान होने पर उसके बाद ऐसे असमाधि अनुसार करते करते परम वैराग्य होकर के उसमें स्थित तो होने पर फिर भोग तो पहले हो गया था अपवर्ग भी हो जाता है आगे जन्म नहीं होता है तो फिर मुक्ति हो जाती है इस श्री पातंजल योग शास्त्र सांख्य प्रवचने कैवल्यपादश चतुर्थ इधे श्रीवाचस्पति मिश्र भाष्य विरचितायाम पातंजल्याख्याम तत्वया कैवल्यपादश चतुर्थ समाप्त ये भाष्य है योग दर्शन योगदर्शनता महर्षि पतंजलि का है इसके विरुद्ध भाष्य है व्यास भाष्य कहते हैं व्यास भाष्य में कोई कहते व्यास जी का नहीं व्यास का विस्तार सूत्र है संक्षेप विस्तार रूप से भाष्य पतंजलि महर्षि का ही ऐसा भी मान्यता है पतंजलि महर्षि के द्वारा तो व्याकरण पर भाष्य लिखा गया महाभाष्य यहाँ सूत्रकार महर्षि पतंजलि है तो उनके द्वारा भी भाष्य ऐसा भी एक मत है और कोई कहते व्यास जी के द्वारा व्यास भाष्य के नाम पर प्रसिद्ध है इसके ऊपर टीका है चस्पति मिश्र की वाचस्पति मिश्र छह दर्शन के टीकाकार सांख्या योग न्याय वैशेषिक पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा के पर उनकी टीका है तो उत्तर मीमांसा है ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र की टीका भामती इसकी भी टीका का नाम है तत्वैसारदी तत्व विशारदी टीका है कबल पाद समाप्त हुआ पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णादच्य पूर्णस्य शांतिः शांतिः शांतिः शंकरं शंकराचार्यं केशवं बाधरायण सूत्र पुनः कृतौ गुरुरात्मेति भगवरो पुना, गुरुरात्ति मूर्तिभागिने व्योमद्द्यादेहाय दक्षिणा मूर्त नमः शांति शांति शांति